टीका में है, विषय परिचज्य टीका होता है इंद्रिय विषय को बहुजाना प्रवण ढालू विषय को झुकाव चक्षुरूगोर मध्य स्थापना करने के लिए कहा इसलिए विषय विष्प परिहार जोर करके भ्रू के बीच में चु को रखने के लिए ऐसा नहीं करना ऐसे जोर कैसे उसका अर्थ है भ्रू के, के मध्य में रखने का अर्थ बाहर नहीं देखे बंद नहीं करे नाशाग्र देखने के लिए कहा गया तो नाशाग्रह को ऐसे कर देखे ये दे भी नहीं करना नाशाग अग्र ऐसे कहे नाशाग्रह देखने के लिए नासाग्रह देखने, देखने के लिए प्रयत्न करना तो आज जोर पड़ेगा उसमें तो जोर लग जाएगा ध्यान क्या होगा यहाँ देखने का अर्थ बाहर नहीं देखे और आँख बंद नहीं करे आँख बंद कर से निद्रा आ जाएगी पूरा बंद नहीं करेगी थोड़ा आया रहे और देखे भी नहीं यह भी बाहर ये अभिप्राय है इंद्र बाहर चले जाते हैं बाहर नहीं जाना इसका अर्थ से मध्युक विक्षेप परिहार अर्थ कृतवा प्राण नाशाभ्यंतर चरण शीलो समूह कृत प्राण और प्राणवायु का गति बाहर ऐसे जाता है प्राण और जो ग्रहण होता है अपान की गति, गति है नासा के अभ्यंतर चरण स्वभाव है समोह कृत समान मतलब क्या न्यूनाधिक वर्जित न्यून अधिक चोर करके कुंभ के नृत नि करके करना सर्वाणी एवं संयम्य सब इंद्रियों का केवल चक्षुग नहीं सब इंद्रियों का संयम करके प्राणायाम पर भूत प्राणायाम ही करके प्राण का आयाम दीर्घ करना प्राण का ऐसे अभ्यास करने से रेचक पूर्क कुम्भक ऐसे करने से धीरे धीरे प्राण लंबा चलता है जो ध्यान करते समय जितने प्राण धीरे धीरे चले इतने ध्यान एकाग्र होता है धीरे धीरे धीरे धीरे स्वास्थ्य चले तो वो मन एकाग्र होता है और जो ध्यान भी होता है वास्तव तो प्राणायाम के लिए प्रयत्न तो नहीं करने पर भी ध्यान काल में अपने आप ही प्राण लंबा हो जाता है छीन धीरे धीरे कम हो जाता है मनो का नाश प्राण का निग्रह ये एक प्रकार है जो प्राण कम कम हो जाएगा तो मन स्थिर होगा मन स्थिर होगा तो प्राण भी कम कम होता है लम्बा चलता है ऐसे प्राण का आयाम करना पहले रुकना वेचक पूरा करके अभ्यास करने से स्थिर होने पर मन एकाग्र होता है ऐसा करके क्या करे किमकुर अपेक्षाया माह यतेन्द्रिय मनोबुद्धि हो गया था को उच्चारण होता था यथेन्द्रिय मनोबुद्धि का अर्थ इंद्रिया मनोबुद्धि जिसका संयत है।, है सदा यथेन्द्रिय मनोबुद्धि टीका में इंद्रिया मोक्ष में अपेक्षम मन नशील सेन्द्रियाम करके मोक्षम एवं अपेक्षम को ही चाहता हुआ एवं कार्य छोड़ करेंशय्य संया न किंचित कर्तव्य मह ज्ञातिशय में निष्ठा हो सर्वदा इच्छादी शून्य से इच्छा का अभाव कुछ समय ध्यान कार्य में बैठे कुछ नहीं चाहिए फिर बाकी दिन भर वो चाहे वो चाहे इसे नहीं होता है सर्वदा इच्छा आदि ध्यान काले में चिंतन करके निश्चय करके अन्य समय में भी अप्रमत हो इच्छा ने नहीं दे इच्छा होने पर उसका मूल विचार करे इच्छा करने से क्या होगा प्राप्त तो होने पर भी क्या हो जाएगा प्राप्त तो होने की संभावना नहीं ऐसा करके श्रेय मार्ग में चलने के लिए सर्व इच्छा शून्य हो सन्यासी सब ऐसा संन्यास करे तो संन्यासी होता है उत्तरी वित्तीय लोकना सं मुक्तर अनायास सिद्ध आप ऐसे जबात्र शून्य हो जाता है इसना रहित तो हो जाता है, तो मुक्ति तो प्रयत्न अनायासा प्रयत्न अनायास बिना प्रयत्न सिद्ध इच्छा अभाव हो जाए सर्व इच्छा नाम पर इत्यागे दुखम को आप नंतिक दुख कारण दुखों का कारण इच्छा छूट जाए तो मुक्ति सिद्ध है वासनाख्य मनोनाश और तत्व बुध ये तीनों साथ साथ होते हैं जितने जितने वासना वासनाख्य हो इतने इतने मनो क्षण होता है संकल्प विकल्प रहित होता है तब तो ज्ञान भी होता है जितने जितने, जितने ज्ञान समझ में आता है ज्ञान होता है इतने इतने मन शांत तो होता है होता है तो इच्छा समाप्त तो हो गया मुक्ति अनायास सिद्ध है नर्तव्य मस्ती कुछ करने का नहीं इच्छा धरा श्लोक की पूर्वाध की व्याख्या करते इंद्रिया मनोबुद्धिश्च युद्धि और इंद्रिय संयत है स यतेद्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रिय मनोबुद्धि संयत है मुनिर्मोक्षण मुनि है मुनि मनन करने से मुनि होता है संयासी मोक्ष पायण मोक्ष एव पर मोक्ष पायण विषय एवं देह संस्थान मोक्ष पायण ये पाठन नहीं चाहिए मोक्ष पाए मोक्ष एव पर मोक्ष परायण मुनिर्भव मुख्य ही परम अयन अयन परागति जिसको से मुख्य पायना मुनि भवे क्रोध दंदसनासो क्रोधता इच्छा भय क्रोध क्रोध यस्मा स विगतेच्छा भय क्रोध इच्छा भय क्रोध जिससे नष्ट हो गये वो विगते इच्छा भय क्रोध यह एवं वर्तते थे ऐसा इच्छा भय क्रोध सहित होकर जो रहता है सदा सन्यासी सदा ही सन्यासी मुक्त मुक्त ही न से मुख्य अन्य कर्तव्य और कुछ करने क्या नहीं ऐसा जो हमेशा रहता है तो मुक्त ही है द्वितीय अर्ध अक्षराणी वाचि विगत इच्छा भय क्रोध श्लोक बोला अधिकारी यथोक्त कर्तव्या ज्ञातव्यम अभी नास्ती आशंका परिहर परिहरति ऐसे यथोक्त अधिकारी ऐसा जो अधिकारी इच्छा भय क्रोध रहित है मनन करने वाले मुख्य परायण कुछ कर्तव्य नहीं है कर्तव्य अभाव ज्ञात तो जानने का भी नहीं रहा, तो कुछ नहीं आशंका नहीं ज्ञातव्य तो है एवं सामतचिति कि सहित चित्न पुरुषे सहित चित्त ये क्या जानना है <laughs> भोक्तापस तपसा सर्वोकमेस्वरोकमेर सुहृदूता सुहृदूता ज्ञापतिम्ञ तपसोक तपसाम यज्ञ क्या है तो देवता तपसा सर्वेशा लोकाना महेश्वर सर्वलोक महेश्वर परमात्मा सर्वभूता सुदूर्ण भूत सर्व प्राणी क्या सुहृदय सुहृदय मित्र जो प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकार की अपेक्षा कर नहीं करके सबका का उपकार करने वाले सुबूते मान श्रम कम मांति मृत मक्ष करके हम स्मृति साक्षात करके शांति मृक्षति गति गर्थ निर शांति को प्राप्त करता है टीका में प्रसिद्ध भुक्ता व्यवच्छ भोक्तारम यज्ञ तो प्रसाद प्रसिद्ध हो नहीं। है नहीं, होता है न सर्वलोक टीका में सर्वलोक महेश्वरम श्लोक में भोक्तारम कौन होता है सर्वलोकमेश्वर परमात्मा है तथो यपर्य न्याय है ना सर्व फलदातृत्व दी ये ब्रह्म सूत्र में है तथो हंध विपरय परमात्मा से बंधन और बंध की निवृत्ति वही देते इस न्याय से सर्व फलदातृ सर्व देने वाले परमात्मा है सर्वोता न फलम कथित क्या फल है ज्ञान तो शांति शांति को प्राप्त करता है यज्ञ द्विधा भोक्तृत्व तो व्यनक थी भोक्तरम यज्ञ तपसा यज्ञ और तप तप के भोक्ता यज्ञ में भोक्तृत्व तो, तप में भोक्तृत्व तो दो प्रकार है उसका स्पष्टीकरण भगवान भाष्य कार्य करते है च कर्ता भी है और, है तपसा कर्तृपेण्वर कर्तवेश महेश्वर महेश्वर महेश्वरे महांसुश्वर से महेश्वर महात ईश्वर हिरण्य गर्भादि व्यवच्छेदार्थम विष्ण महानतम हिरण्य गर्भादी को भी स्वर कहा जाता है तो उसकी निवृत्ति करने के लिए यहाँ महान ईश्वर है सर्वलोक महेश्वर स्वरिकर उपकार राजा भी अपने परिकर सेवकों का उपकार करता है ऐसे परमात्मा ऐसा नहीं है सृदम का अर्थ करते सर्वभूता नाम सर्व प्राणीनाम प्रत्युपकार निरपेक्षत उपकारण राजा तो सेवक करता है अपने परिकरों का उपकार करता है किंतु परमात्मा सब प्राणी का उपकार करते है प्रत्युपकार निरपेक्षता प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं करे उपकार करते है ईश्वर से ताटस्थम विधस्य थे तटस्थ सेवा तटे तिथती थी तटस्थ प्रवाह के किनारे है वो प्रवाह के अंतर्गत नहीं ऐसे ईश्वर तटस्थ है ईश्वर में ताटस्थ रहेगा अथवा कोई अलग है जीव से ईश्वर के ऊपर है इसके अभियाव करते है विदास करते नहीं। सर्व सर्व हैं। है नहीं सर्वता नक्षम टीका में तरी तत्र व्यवस्थित कर्म तत्फल संसर्गित सदि हृदय में स्थित है त्यस्थित उसमें कर्म कर्म फल सब जीव के हृदय में है कर्म है कर्म फल सुख दुख है उसके साथ ईश्वर का संबंध हो जाएगा ऐसा संक्राम से करते सर्व कर्म, फला सर्व कर्म और फलाध्यक्ष के अध्यक्ष साखी वो उसमें लिप्ता नहीं होते ठीक है मैं न च तस्य बुद्धि तद वृत्ति सम्बन्धों की वस्तु तो अस्तित्व बुद्धि के साथ उसका संबंध वास्तव तो नहीं संपूर्ण प्राणी के हृदय में, बुद् बुद्ध में तो बुद्धि में स्थित बुद्धि में स्थित है तो बुद्धि के साथ उसका संबंध होगा अथवा बुद्धि का जो बुद्धि की वृत्ति है परिणाम ना तो बुद्धि के साथ संबंध ना बुद्धि न के साथ संबंध वास्तव नहीं है बुद्धि और बुद्धिवृत्ति में स्थित क्या है बुद्धि बुद्धिवृत्ति को प्रकाश करने वाले और व्यापक सर्व प्रसंग तो बुद्धि वृत्ति के साक्षी है इसलिए क्या सर्व प्रत्यक्षी न बुद्धि में स्थित किसे उसके प्रकाशक रूप से उसमें उसका प्रतिबिंब हो जाता है दिखता है किंतु वस्तुतः सर्वव्यापक है और सर्व प्रत्यक साक्षी बुद्धि में जितने वृत्ति है अंतगण का धर्म का साक्षी है परमात्मा के नया प्रतिबोध विदित मतम प्रत्येक बोध, प्रत्य बोध के साक्षी रूप से परमात्मा स्थित है यथोक्त परिज्ञान फलम अभी ददाती इसे के परिज्ञान साक्षात का ज्ञान का फल कहते है मां, सर्वसंसार सांति दुखों ृत्ति ये शांति तदयोग से मुख्य संपेक्षा प्रशस्त कर्मयोग केवल सन्यास ज्ञान रहित केवल सन्यासी संस ज्ञानरहित अच्छा है है ततो मुख्य आदि क्या संधि ज्ञान सहित सन्यासी मुख्य सन्यास वो संयासिकवत ज्ञान सहित संत आधिकारी का बुद्धिशुद्ध्यादुक्त शुद्धबुद्धि वैराग्य विरक्त मनन करने वाले काम क्रोधोदेगम यही वह सोडुम सकस्य वही संयासी काम क्रोध से वाले वेगा उत्कट अवस्था उसको यहाँ सहकर्षता है समदमादिता समादी साधन वाले इंद्र समय योगाधिकृत से योगी वही तो पदार्थ अभिज्ञ पदार्थ में अभिज्ञ है तव पद का लक्षण को जानता है लक्ष्यार्थ छोड़ करे लक्ष्यार्थ में अहम लक्ष्यार्थ का निश्चय हो जाए में कुटस्त तो ऐसा निश्चय हो जाए तो Brahma, ब्रह्म ऐसे तो तो तो तो जितने भी चिंतन करने पर महावाक्य के अर्थ का ज्ञान नहीं होता है तत्पथ तो का तो लक्ष्यार्थ ज्ञान हो जाएगा शास्त्र प्रमाण से तोम पथ का लक्ष्यार्थ के लिए शास्त्र प्रमाण के बाद मनन करके ध्यान करके दीर्घ निश्चय निधि ध्यान करके लक्ष्यार्थ निश्चय करना पड़ता है तुम तो पदार्थ अभिज्ञा अभिज्ञ परमात्मा न प्रत्यक्ष जाना था तभी परमात्मा को अहमअ्रह्म ऐसे ज्ञान होगा लक्ष्यार्थ निश्चय जब तो नहीं है संशय विपर्य है तो अहमअम ब्रह्म वाक्य रखने पर भी कभी नहीं हो सकता है वाक्यार्थ में भेद है लक्ष्यार्थ में अभेद है तो पहले लक्ष्यार्थ का निश्चय करना होता है तव तो को प्रत्यक्ष जानता हो, ज्ञान होता है हो, साधक परमहंस निश्चित श्रीमत्परमस पिवराजकाचार्य श्रीशंकर भगवत पूज्य पद कर श्रीमद भगवद गीता कर्म संयास योग पंचमोध्या